हृदय चित्त संबित चुका सत्तपुरतासर्णयो प्रत्याशेष पर सत्त्व सत्वपुरषोत्य संकीर्ण हो जड़ है प्रधान का कार्य पुरुष पुरुषचेतन है असंग सच्च है दोनों अत्यंत विलक्षण है अत्यंत असंकीर्ण हो मिलते नहीं अत्यंत विलक्षण नही है अत्यंत भिन्न होने पर भी जो का प्रत्यक प्रत्यय से अविशेष समान प्रत्यय एकत्व तो ज्ञान तो एकत्व तो ज्ञान होता है हम ज्ञाता ऐसे ज्ञाता होता एक ज्ञान एक प्रत्यय के अंतर्गत अहम कह करके आत्मा और ज्ञान लेकर के ज्ञान बुद्धि में है ये दोनों की मिला करके हम ज्ञाता ऐसा करता ज्ञाता हम ज्ञाता ये होता है और विशेष प्रत्यय एकत्व तो ज्ञान अभिन्न ज्ञान ये भोग है पुरुष है भक्ता, उसका ये भोग है परातत्व भक्ता के लिए ही भोग होता है भोग रूप जो ज्ञान हुआ सुखद दुख अनुभव होता है ये प्रत्यय है जड़ भक्ता के लिए भक्ता के लिए जो होता है वो दृश्य होता है जड़ है और परातत्व भक्ता के लिए होने से भोग्य होता है विजड़ होता है स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञान स्वर्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है सार्थ तो ता, अवुरुष प्रत्ये संयमात्वेक के ये ज्ञान है पुरुष का ज्ञान उसमें संयम करके साक्षात्कार करने पर पुरुष का साक्षात्कार होता है अवरुष पुरुष का जो प्रत्यय ज्ञान है, उसमें एकत्व तो ज्ञान है, उसमें संयम करने पर पुरुष का विव विवेचन होता है पुरुष का ज्ञान साक्षात्कार होता है टीकाने य प्रकाशरूप से अतिस्वताभूतर विवेकख्यातिपेण परिणत से बुद्धिसत्स आत्यकैतनशंकर त्र कथा रजस्तम जडस्वभाव आशय सूत्रकार सत्तपुरुष सत्तरी पुष सूत्रीडिया प्रकाश रूप सत्तगुण अति सहे निभूतरजस्तमतया उसके द्वारा रजगुण तमगुण अभिभूत हो जाता है के द्वारा के विवेक ख्यापेण पारणत से बुद्धिस्वी ज्ञान रूप से परिणत होता है प्रकृति पर पुरुष का विवेक है ख्याति विवेक ज्ञान सत्त पुरुष का विवेक के ज्ञान रूप से ही सत्व गुणों परिणत होता है बुद्धि उसमें बुद्धि सत्व ही ज्ञान होता है बुद्धि का परिणाम जैसे वेदांत में मानते हैं अंतकरण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है इसी प्रकार बुद्धि सत्व का जो परिणत परिणाम होता है ज्ञान विवेक ख्या रूप से परिणत होता है बुद्धि अत्यंत अत्यंत बुद्धिशत्व चैतन्य चैतन्य से अत्यंत असंकर शंकर होता है मिलन अशंकर पृथक तो है अत्यंत तो भिन्न तो तो है चेतन तो स्वच्छ है प्रकाश है बुद्धिशत्व स्वच्छते जड़ है चेतन नहीं है बुद्धिशत्व परिणामी है पुरुष परिणामी जो का मेलन एकत्व तो नहीं होगा जो जो सत्व प्रकाश रूप है अति स्वच्छ है उसका भी चेतन के साथ मेलन एकत्व तो नहीं होता है तो रजगुण तम जड़ है इनका कैसे मेलन होगा चेतन के साथ एकत्र तो होगा कई वो कथा का एवं कथा राजस्थान स्वरूप जड़ स्वभाव है सत्वगुण भी जड़ स्वभाव है किन्तु प्रकाश रूप स्वच्छ है रजगुण तम दब जाता है दीवे के से तो होता है तो भी उसका चेतन से भेद रहता है भिन्न है तो रजगुण तम का चेतन के साथ कैसे तो होगा इस सूत्रकार रहते सत्य पुरुषाचकुष अत्यंत आसंखीर्णा है रजगुण तम गुण का प्रश्न ही नहीं सत्तगुण अत्यंत आसंखीर्ण है पृथक है तो रजगुण तम गुण तो होगा ही इम गृह भाष्यकारों आहत इस को लेकर भाष्यकार बुद्धि समान भाष्यकारगी बुद्धिसत्व प्रख्याशील सामन सोपनिबंधने पुरुषान्यता वशीकृत सत्तपुरुष बुद्धि प्रत्ययन पिणत बुद्धिसत्व पिणत बुद्धिसत्परिणत होता है सत्तपुरुष पुरुषान्यता प्रत्ययन पाणत सत्य और पुरुष के अन्यता अन्यता है भेद सत्य और पुरुष का भेद ज्ञान से परिणत होता है बुद्धि सत्व इसको अन्यता कहते हैं भेद ज्ञान, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान बुद्धि का परिणाम ही ज्ञान है, तो सत्व बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान से परिणत होता है बुद्धि सत्व और बुद्धि सत्व प्रख्याशीलम ख्याय ज्ञान स्वभाविकोपनिबंधन है रजतम की रजतम है सामन सत्वपनिबंधन सामनम सत्वोपनिबंधन योग हो सत्वगुण का उप निबंधन है संबंध अविनाभाव संबंध सत्वगुण से अवश्य संबंध रहेगा सामन सत्वोपनिबंधन योग रजगुण तमगुण का अवश्य ही के साथ संबंध रहता है गुण रहते हैं कोई एक गुण नहीं सब तो है सब त्रिगुणात्मक रजगुण अवश्य सत्य गुण है सत्य गुण है तो कुछ रजगुण तम गुण भी है दोनों का सत्व गुण के साथ आवश्यक संबंध है समानन सत्तोपनिबंधन यही हो रज दोनों हो गए में समान सत्ो को निबंधन दिवचन समान है सत्यो को निबंधनम अवश्य अवश्य निबंधन संबंध है सत्तों के साथ राजस्थान ऐसे जो रजस्तम दो गुना है इसे दो को बुद्धि सत्व वसीकृत्य रजगुण तमोगुण को वसा में रख करके दबा करके स्वयं सत्व गुण अपने कार्य करता है सत्वगुण जब अपने व्यापार कार्य करेगा का रजगुण तमगुण रहन करी उसको वसमें र करके अधीन करके दबा करके ही अपने कार्य करता है तब तो उसी समय सत्व गुण रजतम को वसमे रह करके दबा करके सैन्य सत्वपुरुष भेद ज्ञान रूप से परिणत तो होता है तस्माच सत्वाध परिणामों अत्यंत विधर्मा शुद्ध अन्य स्थितिमात्र रूप पुरुष ये जो सत्व गुण है जड़ है परिणाम है उससे अत्यंत विधर्मा अत्यंत विधर्म अत्यंत विधर्म विलक्ष्मण धर्म वाला है पुरुष शुद्ध है वन्य है चीत मात्र चेतन चेतन मात्र है, है, है पुरुष ये दोनों का अत्यंत संकीर्ण है भेद है अत्यंत भिन्न अत्यंत संख, अत्यंतासंकीण असंकीर्ण ही संकर्ण होता है मिल जाना असंख्य भिन्न ही इनका प्रत्ययविशेष एक तो ज्ञान होता है ज्ञाता हम तुति ये भोग ही पुरुष से भोग होता है दर्शित विषय था पुरुष होता दर्शित विषय दर्शित विषय यस्म प्रकृति पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए प्रकृति में परिणाम होता है विषय पुरुष को इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है अंतकरण में वृत्ति होती है वो विषय उसमें तदाकर वृत्ति होने से उसमें पुरुष का प्रतिबिंब होता है तो पुरुष दर्शित विषय हो गया दर्शित विषय अशम पुरुष का विषय ज्ञान वही भोग है सभोग प्रत्यय तो भोग प्रत्यय होता है सत्गुण कायी परा दृश्य होता है पुरुष दृग्रूप है स्वाथ है यु तस्मा विशिष्ट चित्तीमात्र उसे विलक्षण चित्तीमात्रहअ्य पुरुष है, है। प्रत्यय होता है पौरुष है पुरुष संबंधी तर समय प्रत्य में पुरुष से संबंधित प्रत्येक ज्ञान में समय समय करने पर पुरुष का विषय पर ज्ञान जाए थे पुरुष विषय के ज्ञान होता है मैं पुरुष प्रत्यय ना बुद्धि सत्ता पुरुष को पुरुष विषय के प्रत्यय व बुद्धि सत्व है बुद्धि सत्व का परिणाम इसी बुद्धि सत्व परिणाम के द्वारा पुरुष दृश्यते ये ठीक नहीं है पुरुष अनुभूयते का नहीं पुरुष एव प्रत्यय स्वात्मा अवलंबनम पश्यति अपने को विषय करने वाले स्वात्मा आवलंबनम से प्रत्यय सब प्रत्यय स्वात्मा अवलंबनम पुरुष को विषय करने वाले प्रत्यय को पुरुष दिखता है जैसे साक्षी साक्षी व्यक्ति ज्ञान को प्रकाश करता है वेदांत में कहते हैं इस प्रकार पुरुष विषय को वृत्ति को प्रत्येक अंतकोण का परिणाम अंत बुद्धि बुद्धिशत्व का परिणाम जो प्रत्यय ज्ञान है उसको पुरुष पश्य देखता है प्रकाश करता है पुरुष चेतन है तथा ही उत्तम ये वेदांत में कहा गया पुरुष तो सबको प्रकाश करने वाला दिग्व्य उसको किससे जाने कौन जानेगा विज्ञातारम अरे के नीजान याद इति सत्य में कहा गया पुरुषों को किससे जाने इसलिए ये पुरुष का साक्षात्कार है बुद्धि सत्व से साक्षात्कार नहीं बुद्धि सत्व तो पुरुष को विषय करने वाले प्रत्यय हुआ परिणाम किंतु उससे प्रत्यय को पुरुष प्रकाश करता है तो पुरुष प्रकाशमान तो है चिद्र कहे ठीक है वेदांत कहते हैं वृत्ति तो होती उसे है किंतु पुरुष उससे प्रकाशित नहीं होता है वृत्ति केवल आवरण भंग करती पुरुष प्रकाशमान है तो प्रकाशित नहीं होता है न प्रख्याशील मात्र विवेक ख्याण परिणतम बुद्धित्व प्रख्याशील प्रख्या ज्ञान स्वभाव केवल इतने नहीं है कि अभी तो विवेक ख्यापेण परिणतम पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान उसे से बुद्धिस परिणत होता है इसलिए सारूप्यम चैतन्य के स्वरूप समान रूप चैतन्य भी स्वच्छ है प्रकाश रूप है बुद्धि सत्य भी अत्यंत शुद्ध प्रकाश होने के कारण चैतन्य के, के, के साथ उसका अत्यंत सादृश्य है सादृश्य होने से दोनों का मिश्रण एकत्र तो भ्रम हो जाएगा शंकर समान सत्योप निबंधन रजस्तम से बसी कृत्य समान क्या समान सत्ोप निबंधन सत्व के साथ अविनाभाव संबंध रजस्तम का दोनों को दबा करके बुद्धि सत्व भेद ज्ञान रूप से परिणत होता है सत्य उपनिबंधनम उपनिबंधन तो तो तो तो का साथन यही हो जो रज रजुण तमोगुण दुन का सामान सत्व गुण के साथ अभिनाभाव संबंध आवश्यक संबंध है रजगुण का तमोगुण का सत्व गुण के साथ अभिनाभाव संबंध अभिन्व अवश्य भावी संबंध हे बिना भाव न बिना भाव अभिना भाव उसके बिना नहीं होगा उससे आप ही रहेगा अवश्य रहेगा ते तत्व तत्व समान सत्व को निबंधने राजस्तम से कहे उनको वशीकृत है करके वसीकार करना क्या है अभिभव वशीकार करता हूँ तो उसको दबा करके दबा कर स्वयं प्रकट हो जाता है सत्वगुण सी कृत्य सप्तुर प्रत्यय से परिणत होता है तस्मच सप्तपरिणाम से अत्यंत शुद्ध अलग असंकर है संकरण होता है विलक्षण हे चकारु अभ्यर्थक तस्मा ची जे सत्तु सच्चे उससे भी भिन्न हे पुरुष रजतम से तो न केवलम कवल रजस्तम तस्माच से भी पुरुष भिन्न है हे गुन रजगुणतमगुण से तो भिन्न है प्रकाश रूपसि भिन्न हे पिणाध्या सत्ता पिरीमीन अत्य वैधर्म पिणा पुरुषाद वैधर्म वैधर्म अपरिणा पुरुषा पुरुष है अपरिणामी उसे वैलक्षण बताया सत्वुण है परिणामी इसलिए कहा है पुरुष से अत्यंत विलक्षण है वैधर्म दिखाया अपरिणामी न ना, पुरुषार्थ वैलक्षण वैधर्म के आगे परिणामी बुद्धि सत् करके क कर करके प्रत्य विशेष प्रत्यय दीर्घ प्रत्येषोर मूर रूपाया बुद्धेश चैतन्य बिंबोदग्राहण चैतन्य से शांता शांत घोर मूढ़ रूप बुद्धि का, का परिणाम होता है शांत सत्तगुण का घोर रजगुण का तमगुण का मूढ़ रूप ये जो शांत घोर मूढ़ रूप प्रत्यय परिणामे है, है का बुद्धि का उसमें चैतन्य बिंबोग्राहण चैतन्य का प्रतिबिंब होता है चैतन्य में प्रतिबिंब होने से बुद्धि का धर्म चैतन्य में आरोपित तो होता है जल में चंद्र का प्रतिबिंब होने पर जल का कंपन जिस प्रकार चंद्र में आरोपित तो होता है चैतन्य में शांता आकार अध्याय पर चैतन्य में शांत घोर मूल रूपता नहीं है ये तो बुद्धि सत्व में है तो उसमें बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से चैतन्य में आरोपित तो होता है कांता दे जिस प्रकार चंद्रम शैव स्वच्छ थलीला प्रतिबिंबित्य तत्कंपनाथ तत कंपन आरोप चंद्र में, में कंपन का आरोप होता है स्वच्छ जल में प्रतिबिंबित हुआ प्रतिबिंबित होने से जल में कंपन होने पर प्रतिबिंब में कंपन होता है तो कंपन आरोप होता है चंद्र में इसी प्रकार बुद्धि सत्व का जो स्वर्ग शांत घोर मूढ़ रूपता पुरुष में आरोपित हुआ प्रत्याय विशेष हो गया भोगे भोग हेतु माह भोग भोगे भोग का कारण क्या है पुरुष होता है दर्शित विषय भीशे, दर्शित विषय था ये तो व्याख्या हम इसका व्याख्यान बहुत बार किया दर्शित विषय में उसको विषय दिखाया जाता है विषय का ज्ञान होता है विषय का ग्रहण होता है अंतगोण द्वारा तदाकर वृत्ति होती पुरुष उसको प्रकाश करता है उसने प्रतिबिंबित होता है तो होता है। पुरुष भिध्य बुद्धि सत्व तो पुरुष तो तो से भिन्न हो गया किंतु तो जो भोग है प्रत्यय दोनों का एकत्व ज्ञान है, वो पुरुष से भिन्न क्यों होगा इतना भोग प्रत्यय सत्विय भाषा वो भोग प्रत्यय जो ज्ञान होता है सत्व का ही धर्म है क्योंकि परातत्वा भोग रूप जो प्रत्यय है परार्थ है स्वार्थ दृश्य होता है दृश्य उनसे जड़ है सदभोग प्रत्यय भोग रूप जो प्रत्यय सत्व से अतः पर दृश्य भोग पराथ भोग तो पुरुष के लिए अपने स्वार्थ नहीं है इसलिए दृश्यवा भोग सप्तमी परार्थम संहतता सप्तण भी परार्थ है यद संहतम तत्परार्थम संघात मिल करके जो कार्य करते हैं वो अन्य के लिए करते हैं जैसे मकान बनाने के लिए ईट पत्थर मिस्त्री सब मिलकर बनाते हैं मिस्त्री तो बनाता है किंतु उसके अवयव संघात है ईट पत्थर जैसे मकान बनता है वो मकान परार्थ है गृहस्वामी दूसरे चैत्र के लिए अपने लिए नहीं इसी प्रकार जो संगत होता है वो परार्थ होता है शरीर में देह इंद्रियादि संगत वो परार्थ गृह स्वामी चेतन आत्मा के लिए जीवो के लिए इसी प्रकार यहाँ भी जो दृश्य भोग है सत्वगुण है वो परार्थ क्योंकि सत्व रजस्तम मिल करके शुभ कार्य करते हैं तद धर्म भोग सप्तगुण का धर्म है भोग जो प्रत्य होता है वित्तीय परिणाम तो बुद्धि सत्व का धर्म है पर इसलिए भोग भी पर बुद्धि सत्व भी परार्थ है च से परस्में असो भोग ये जिसके लिए ये भोग होता है भोग तस्य तत् भोग वो भुक्ता पुरुष होता भोग अथवा अनुकूल प्रतिकूल वेदनियो ही सुख दुख का अनुभव भोग अथवा भोग होता है सुख दुख का अनुभव सुख दुख अन्य साक्षात कार्य कहते हैं तर्क में जो अनुकूल प्रतिकूल वेदनियो अनुकूल वेदनीय प्रतिकूल वेदन होता है भोग अनुकूल में वेदनीय प्रतिकूल में ज्ञ होता है सुख दुख होता सुख सुख अनुकूल दुख प्रतिकूल होता है सुख दुख भोगे भोग है न एवं अनुकूल प्रतिकूल स्वयं सुख अपने को भोग अपने को अनुकूल करता है प्रतिकूल करता है ऐसा नहीं बुद्धि विरोधार्थ स्वयं अपने अनुकूल के करता और अनुकूल का कर्म होगा उसको सुख देगा एक में सृत्ति सस्म सृत्ति विरोधात्म आत्मा स्वय अपने को अनुकूल करेगा भोग अपने आप को देगा सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल करेगा ऐसा नहीं इसलिए भोग उस भिन्न चेतन के लिए अतः अनुकूल प्रतिकूल अर्थ भोग अनुकूल प्रतिकूलनीय जो अर्थ हो अनुकूल प्रतिकूलनीय हो गया आत्मा उसके लिए भोग हुआ अनुकूलनीय अनुकूलनीय होता है उसके लिए भोग हुआ जिसके लिए भोग हो गया सब भोगता आत्मा जो अनुकूलनीय प्रतिकूलनीय सुख दुख के तस्य दृश्य भोग भोग हो गया जगत तस्मात् है विचित्त विचि चित्ती मात्र अन्य हो गया परार्थ भोग से जो अन्य हुआ यस्तु पर भोग से विशिष्ट हो गया परार्थाद पंचमी अंतपदाध्या व्याख्या जो भोग उससे अन्य हो गया पुरुष क्या देता पुरुष विषय चेत प्रज्ञा हतुष प्रज्ञाया प्रज्ञेय प्रज्ञातरम एवं तत्रव अबात शंका करते पुरुष विषय चेत प्रज्ञा भाष्य में दिया है पुरुष विषय प्रज्ञा जाहते पुरुषों को विषय करने वाले प्रज्ञा उत्पन्न होती है प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है ज्ञान ज्ञान यदि प्रज्ञा पुरुष विषय हुआ तो क्या होगा पुरुष प्रज्ञा या प्रज्ञा तो प्रज्ञा का ज्ञेय होगा पुरुष प्रज्ञा है ज्ञान उसके द्वारा ज्ञेय होगा पुरुष पुरुष यदि ज्ञान के द्वारा ज्ञे होगा तो ज्ञान के ज्ञान का विषय होगा प्रज्ञा है तो उसका ज्ञान क्या विषय होगा यदि प्रज्ञातर में तथा फिर अन्य एक प्रज्ञा मानना पड़ेगा प्रज्ञा का पुरुष होगा प्रज्ञे प्रज्ञ होने के लिए ज्ञान का विषय होगा प्रज्ञानिष्ठ ज्ञान का विषय हो जाएगा पुरुष फिर ज्ञान का विषय प्रज्ञ होने के लिए और प्रज्ञानिष्ठ ज्ञान का विषय और एक प्रज्ञा और एक प्रज्ञा मानेंगे तो अनवस्था होगा इसलिए कहते न पुरुष प्रत्ये न पुरुष प्रत्यय से पुरुष दृश्यती बात नहीं है पुरुष प्रत्यय के द्वारा यदि पुरुष दिखा जाएगा पुरुष प्रत्यय अनिष्ठ ज्ञान का विषय पुरुष होगा ज्ञान अनिष्ठ ज्ञान का विषय उसके लिए ज्ञान और ज्ञान ये सब अनवस्था दोषों में से पुरुष प्रत्यय न पुरुष न दृश्यते बुद्धि सत्व पुरुष प्रत्यय उसके द्वारा पुरुष ज्ञे नहीं होता है अहम अभिसंधि अभिप्राय कहते चित्त्या जड़ प्रकाश्यते चेतन के द्वारा जड़ का प्रकाश होता है न जड़े न्षिति जड़े ने क्षिति न प्रकाश्यते जड़ के द्वारा चैतन्य का प्रकाश नहीं होता है पुरुष प्रत्यय अचिधात्मा पुरुष का जो प्रत्यय ज्ञान बुद्धि का परिणाम सत्वगुण का परिणाम वो तो जड़ है अचिधात्मा अच्छात्मा जड़ कथम सिद्धात्मा न प्रकाश है सत्व का जो परिणाम है प्रत्यय जड़ है वो सिद्धात्मा पुरुषों पुर को कैसे प्रकाश करेगा सिद्धात्मा तो अपराधीन प्रकाश हो जड़न प्रकाश इतुक्त सिद्धात्मा अपराधीन प्रकाश अपराधीन प्रकाशो यधीन प्रकाश नपराधीन प्रकाशित अपराधीन प्रकाश अपराधीन पराधीन नहीं है पुरुष का प्रकाश अन्यधीन नहीं है अपराधीन प्रकाश स्वयं प्रकाश हम कहते हैं पुरुष स्वयं प्रकाश मान उसका प्रकाश अन्य के आधी में नहीं है तो जड़म प्रकाश होती स्वयं स्वयं प्रकाश होने से पुरुष चेतना जड़ को प्रकाश करता यह तो ठीक ही है और जड़ पुरुष को प्रकाश करेगा नहीं हो सकता है बुद्धि सत्ता नहीं थी भारतीय मीडिया न सिर्फ पुरुष प्रत्ययन बुद्धि सत्ता बुद्धि सत्ता पुरुष प्रत्ययन पुरुष और नश्यते बुद्धि सत्ता नहीं थे अचित रूप आधात्मी न जड़ तमह अचिद रूप है बुद्धि सत्व इसके तद तदरूप होकर के जड़ है तो जड़ के द्वारा पुरुष के सदृश होगा पुरुष के चेतन है बुद्धि सत्वगत पुरुष प्रतिबिंब आलम्बनात्षालंबनम दर्पणगत मुखालंबनम न तो पुरुष प्रकाशनाथ पुरुषालंबनम बुद्धि सत्वगत पुरुष प्रतिबिंब आलम्बनात् बुद्धि सत्व में पुरुष नहीं रहता पुरुष का प्रतिबिंब होता है बुद्धि बुद्धिशत्वगत पुरुष का प्रतिबिंब जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब है मुख दर्पण नहीं मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता हैत्वगत पुरुष है पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धिस पुरुष का प्रतिबिंब उसको आश्रय करता है प्रत्येक आलम्बन प्रत्येक प्रतिबिंब को आशय करने से वो प्रत्येक पुरुषालंबन कह देते हैं पुरुष को विषय करता है प्रतिबिंब को विषय करने से पुरुष विषय दर्पण में मुख देखते, है। देखते हैं मुखों को प्रतिबिंब को देखते हैं कहते मुखों को देखता है पुरुष आलंबन होता है कहा कि दर्पण व तो मुख आलंबन दर्पण जैसे मुखालंबन मुखम आलम्बन हम यसे मुखों को आश्रय करता है दर्पण दर्पण मुख के द्वारा मुख देखते हैं यद्यपि दर्पणय प्रतिबिंब है प्रतिबिंब को देखने पर भी मुख को देखते हैं कहते न तो पुरुष प्रकाशनाथ पुरुषालंबनम पुरुष को प्रकाश करके पुरुषालंबन ऐसा नहीं पुरुष को प्रकाश बुद्धि सत्व नहीं करती हाँ बुद्धि सत्व में पुरुष का प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब को विषय करता है बुद्धि सत्व बुद्धि में वो तेन प्रत्येन संक्रांत पुरुष प्रतिबिंबम पुरुष छायापन चैतन्य आलंबत पुरुषार्थक बुद्धि सत्य पुरुषार्थक पुरुष के लिए तेन प्रत्येन बुद्धि सत्य में पुरुष प्रतिबिंब विषय का आलम्बन हुआ संक्रांत पुरुष प्रतिबिंबम बुद्धि सत्य में संक्रांत हो पुरुष प्रतिबिंब संक्रांत दिखता है प्रतिबिंबित तो होता है पुरुष प्रतिबिंब पुरुष प्रतिबिंब पुरुष छायापन्नम बुद्धि सत्व पुरुष छाया से युक्त हो जाता है पुरुष प्रतिबिंब पुरुष छाया को प्राप्त पुरुष छायापन्न जो सहित आलंबते थी चैतन्य को आलंबन आश्रय करता है बुद्धि सत्व आश्रय करने से बुद्धि सत्त स्वयं पुरुषार्थ हो गया पुरुष हुआ अत्रुति में उदाहरण तथा ही उत्तम विज्ञान तारे के नीजा आते उत्तम कहा गया किसके द्वारा कहा गया ईश्वर वेद के वक्ता ईश्वर इसे तार के गोलोक मानते ही मानते ईश्वर ने कहा विज्ञान क्षेप नित्य ये केन किस जाने है था था? केन किससे न ये प्रश्न नहीं आक्षेप है सब कुछ प्रकाश करने वाला है उसको किससे जाने अर्थात न केन नचित किसी से नहीं प्रकाश कर सकते है स्वयं प्रकाश माने आगे सच स्वार्थ स्वयं नव कार्य पुरुष जानमतीभूतिराधत्ते तशयती संयम का विषय में संयम कंसे ज्ञान होता है नाव प्रधानं स्व्य पुरुष प्रधान का कार्य भोग और प्रभान का जो अपना कार्य पुरुष ज्ञान जब तक संपादन नहीं करता है तब तक संयम ऐसे करना पड़ेगा ताब तस्त पुरुषता पुरुष ज्ञान होने के पहले जो विभूति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है सैन सब सैनों को ताभूति तरवा दस तो सबको दिखाते है तो पुत्रकार पुरुष ज्ञान होने के पहले ऐसे सिद्धि मिलती है की प्राप्ति होती है करने पर विभूति की प्राप्ति होती है जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ऐसे प्रधान अपने कार्य करता है विभूति की प्राप्ति होती है ये सब को तो दिखाते हैं। तथा तथ प्रतिभावण वेदना दस वार्ता जायते इससे प्रातिभा ये सब वेदना आदर्श प्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञान सूक्ष्म का भी व्यवहित का दूर का अतीत का अनागत का भी ज्ञान हो जाएगा प्रतिभा इसे स्वयं करने पर योगी जब इसे बहुत स्वयं करके सुध हो जाता है ये सर्वज्ञ हो जाता है श्रावणाद तो दिव्य शब्द श्रवण ये श्रावण प्रातिह वेदनादि जो दिया है इंद्रियों का ये पारिभाषिक नाम है मन को मन श्रवण इंद्रिय आदि अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग शब्दों से व्यवहार करते हैं तो श्रावणाथ दिव्य शब्द श्रवणों का वेदनाथ दिव्य स्पर्शा अधिगम तो इंद्र के द्वारा दिव्य स्पर्श ज्ञान होगा आदर्शा के द्वारा दिव्य रूप ज्ञान होगा वार्ता तो एक राण इंद्रिय की पारिभाषिक संज्ञा है ऐसे कहते वार्ता ऐसे दिव्य ग्रंथ ज्ञान होगा नित्य जायते योगी में ऐसे नित्य ऐसे विरक्षण ज्ञान होते हैं ठीक है नहीं? योगज यथा प्रातिव ज्ञाना, तदन योगता मनस््रोत्रचुर्जी यथाख्य प्राथिफानदिव्य शिपर छेत भाव योग धर्मानुभाना योग अनुष्ठान करने से योग जन धर्म से अनुग्रह मन सूत्र जीवा हो गया यथा संख्या मन से प्राप्ति ज्ञान होगा सूत्र से दिव्य शब्द ज्ञान होगा त्व से दिव्य स्पर्श ज्ञान होगा प्राप्ति हो ज्ञान मन का हो गया आगे दिव्य शब्द आदि अच्छे दिव्य दिव्यशबद अपरुचयोगा तो दिव्य श्रवेन्द्रि दिव्यस्पर्श अपरुचय तो्रिय इस क्रम से हेतु तो कहाँ श्रोत्रादीना पंचा दिव्यशब्दादपल ता संव्य सगम भाष्य श्रोतेंद्रिय प्रसिद्ध हैोत्रि थगेन्द्र चक्रेन्द्रिय इनके शास्त्र में योग शास्त्र में इसी शब्द से कहते हैं ये तांत्रिक ये इसे शास्त्रीय भाषा है पारिभाषिक संज्ञा है नाम है जैसे व्याकरण में अ ए ओ को गुण कहते हैं अधे गुण व्याकरण को छोड़कर कहीं गुण सत्य से अ ओ किया जाता है तो व्याकरण की संज्ञा है इसी प्रकार यहाँ योग में ये सम्मान स्वत्र त्व चख्यादि इंद्रियों को ऐसे अलग अलग शब्द से कहते हैं प्राथिह किसको कहेंगे मन को श्रवण इंद्र श्रावण वेदना है पग इंद्रिय आदर्श चक्षु चक्ष इंद्रिय आस्वाद है रसनेन्द्रिय वार्ता है घृण इंद्रिय ऐसे सज्जन्य शब्द है इनमें सब ज्ञान होता है ऐसे ऐसे ज्ञान ये इंद्रिय में से सामर्थ्य आ जाता है तांत्रिक पर संज्ञा श्रावणादि श्रवणादि संज्ञा है दिव्य शब्द आदि उपलम्बक आना पहले जो पांच है इंद्रिय दिव्य शब्दादि का उपलम्भ उपलब्धिजनक है जब संयम करने पर योगी में सामर्थ्य आ जाता है स्रोत्र में ऐसे दिव्य शब्द आदि उपलब्धि का सामर्थ्य आता है तब तांत्रिक संज्ञा है संज्ञा श्रवणाध्या जब ऐसे दिव्य शब्द आदि की उपलब्धि होगी तब सवण इंद्र को श्रावण तविंद्र को वेदना इसी शब्द से व्यवहार करते है भाष्यम सुगम सर्वे ऐसे। ये जितने सब वो विभूति कही गई है ऐश्वर्य सब तो है साधन कम से तो विभूति आती है किंतु इसके लिए कहते हैं टीका न कदाचित आत्म आत्मविश्चय स्वयं प्रभुत तत्प्रभा अमूर अर्थांतर सिद्धि अधिगम्य कृता मन स्वयं अतः योग अभ्यास करते परमात्मा प्राप्ति के लिए मुख्य के दि आत्म विषय स्वयं प्रभु आत्मारूप विषय में स्वयं प्रभुत हुआ तत्प्रभावाद अमूर अर्थांतर सिद्धि अधिगम्य ये सब जितने सिद्धि कही गई अन्य अन्य अर्थ विषय में स्वयं करके अलग अलग विभूति को प्राप्त करते सिद्धि को प्राप्त करते ये सिद्धि को प्राप्त करके अधिकम्य प्राप्ति कृतार्थ मन्य अपने को कृतार्थ मान लेते हैं तो ज्ञान हो गया ये सब प्राप्त किया थोड़ा कुछ एक प्राप्त हो गया इतने में कृतार्थ तो मान लेते हैं बैठ करे ध्यान में बैठे कहीं कुछ शब्द सुना बस इतने मात्र से अपने सिद्ध कुछ रूप देखा दर्शन कर दिया किसी का थोड़ा मन दूसरे मन को जानने का सामने के आ गया बस उसके बाद पीछे घूमें, सामने चलना था जब थोड़ा सा कुछ मिल गया दूसरे मन को जानने का अभी पीछे घूमो संतारो असल के सामने जाकर बैठ गए कोई आया उसके मन की बात बता दिया बता तो दे बस और फिर कुछ थोड़ा सा बता देने से बाद में आगे तो कुछ फिर जो कहेंगे वो करेगा जितने धर्म सब कुछ दे ये सिद्धि प्राप्त करके ये सब कृतार्थम्य फिर सायमाद विरमे तो सायम से छोड़ करके लोग में आ जाते हैं योग मार्ग में ये सब बहुत विघ्न है ये प्राप्त करने के लिए बहुत साधन करना पड़ता है बहुत साधन करने के बाद थोड़ा कुछ प्राप्त हो गया तो भी विघ्न है और कुछ लोग तो कुछ प्राप्त नहीं करके झूठ दिखाते हैं हमको प्राप्त हो गया ये भी ठगने वाले बहुत तो होते हैं और थोड़े जो मिल गया तो क्या कहना कोई तो चाहते कि हमको थोड़ा मिल जाए कुछ चमत्कार कोई चमत्कार दो एक तो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए कुछ विभूति प्राप्त होगी अपने को कृतार्मान करके विराम विरत हो गया इसलिए ये विघ्न बताएंगे कि जो पहले से चाहते कि थोड़ी चमत्कार हमको मिल जाए वो तो चमत्कार मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिला वो जुट बोले हमको मिल गया बहुत ऐसे करते जाकर बैठे पहले तो हमको सिद्धि मिली गई अब जो चाहें करेंगे लोग से कभी कर लेंगे ये समाधा उपसर्गा सिद्ध ये सब जितने सिद्धि कहेगी समाधु उपसर्गा विघ्न है सिद्ध है अवस्था में तो सिद्धि है किन्तु समाधि के लिए विघ्न जितने जितने सिद्धि मिल जाए वित्थान में तो व्यवहार काल में तो सब सिद्धि है किंतु जब समाधि बैठेंगे तो विघ्न है ते जो ज्ञान हो जाता है समात चित्त उपसर्ग ये समात चित्त ये चित्त समाहित होने पर ये सब सिद्धि की उत्पत्ति होती है किंतु ये उपसर्ग विघ्न है दर्शन तर्शन प्रत्यय दर्शन का प्रत्ययन के विरोधी पुरुष दर्शन ज्ञान का विरोधी चित्त से उत्पत्ति माना चित्त में यह सिद्धि उत्पन्न होकर सिद्धि कही थी। जाती है ठीक है अभिमन्य जन्म दुर्गत द्रविण कणी काम संभार जन्म से बहुत दरिद्र है बड़े दुख से प्राप्त किया थोड़े धन मिली गया बहुत धन खुश हो जाता है इस प्रकार जो विमुख का सिद्धि मिल गया अभिमान करता है कि मुझे बहुत मिल गया बड़ा हो गया अभिमन्य थे जन्म दुर्गत द्रविण द्रविण द्रविण धन के कणी का एक कण मिला बहुत द्रविण संभार तो है योगिना तो समाहित चित न उपनताभ्यो कि विरतव्योगी है सामहित चित्त सहित चित्तमैसे इस योग के द्वारा उपनताभ्यभ्य प्राप्त होने पर भी उसे विराम उसको ग्रहण नहीं कर उसमें मग्न डुब नहीं जाए अभिसहितपत्रिक उपम रूप परम पुरुषार्थ सकल कथम तत्प्रत्यु सिद्धिशु रज्यत सूत्र भाषुर्थ अभिसंहित तो अभिप्राय है तापत्रे आत्यंतिक उपशम रूप परम पुरुषार्थ मोक्ष है तापत्र अभिसंत तो, अभि अभिप्राय अभिप्रेत इष्ट इष्ट चाहता था क्या तापत्रे के आत्यंतिक उपशम आध्यात्मिक आधिभतिक आधिदेव व्यक्तिप की आत्यंतिक निवृत्ति हो परम पुरुषार्थ जो चाहता था जो चाहता है सफलो है प्रथम तक प्रत्येनिका से सिद्धि उसके विरोधी सिद्धि में कैसे रमण करेगा रत होगा प्रसन्न होगा ये सूत्र भाषा का, का यहाँ जितने सिद्धि कही साधन करने से कोई थोड़ी सिद्धि प्राप्त करे थोड़े से सिद्धि प्राप्त होने पर विश्वास दृढ़ हो जाए आगे साधन करने के लिए इतने उसकी आवश्यकता है थोड़े कहीं चमत्कार मिल गया तो उसमें विश्वास बता कि सब है साधन में उत्साह हो जाएगा किंतु उसी के लिए यदि अभिमान कर लिया मुझे कुछ मिल गया साधन छोड़ दिया गया व्यर्थ हो गया ये विघ्न है ऐसे योगी जो चाहता है मुख्य सुर से इससे दूर जो महत्व तो कहीं चमत्कार किसके पास है किसके पास कुछ अधिक सिद्धि है उसे महत्वाकांक्षा तो नहीं करें जो पहले से कहीं चमत्कार कर दिखाने वाले व्यक्ति में महत्वाकांक्षा हो वो स्वयं वस जाएगा ऐसे थोड़े कुछ मिल गए तो गया अपन छोड़ दिया बहुत लोगों के इसमें जब जैसे छोटे बच्चे को कुछ मिल गया तो बड़ा खुश हो जाता है विवेक उसको समझता है कुछ नहीं है व्यर्थ है छोटे बच्चे कुछ दिया है कुछ नहीं रोता है ले लिया बड़ा मिल गया बहुत खुश रहे इसी प्रति विवेक को तो हमेशा समझना ये प्राप्त हो जाए तो क्या होगा इसी में बहुत लोग इसमें ही डूब जाते हैं फंस जाते हैं अपना लक्ष्य क्या है नहीं समझ करके थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए उसमें गया और लोग में जो इसी प्रकार कहीं अधिक है प्रसिद्ध है किसके पास कोई तंत्र मंत्र है बहुत लोग के पास नहीं होकर के भी कह देते हैं सबको ऐसी कुछ जड़ी बुड़ी देते जाओ थोड़ी थोड़ी भस्मण लेकर के दो सो आएंगे 10 तक सीख हो जाएंगे सबको दवाई तो सीधी मिल गई कुछ मौन रह गया अलग अलग उसान करते हैं अनुष्ठान नहीं गया दरवाजा बंद कर सो जाएंगे बैठ बैठकर बैठ कर सोचते रहेंगे कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं और मौन फिर कहीं अज्ञात वासन चलेगी कहाँ जाएगा सीधे बैठ जाएंगे फिर पता नहीं चला गुरु जी कहाँ गए अज्ञात वासन अज्ञातवा ग्या से क्या कहीं भूल तक के घर जाकर बैठ करके का भी घर बैठते हैं कथा है किसको नहीं बताना वो लोग खुश होते हैं गुरु जी आए तो ठीक है कहीं अज्ञातवास है ऐसे करते तो अज्ञातवा में कहीं जाकर घूम कहीं जंगल में घूम रहे हिमालय में चले गए कहाँ चले गए पता नहीं हिमालय में चले गए जंगलों में रहते किसी को पता नहीं चलेगा ऐसे करके फिर कुछ करेंगे फिर आकर के उनको सिद्धि मिली फिर कुछ करते हैं कोई आया तो को शिकायत तो करते ऐसे ऐसे करके ये जो करते हैं लोक प्रसिद्ध हो जाए धन संपत्ति हो जाए कुछ भी हो जाए साधकों किसे महत्व बुद्धि नहीं करनी है जो साधक उसे महत्व बुद्धि करता है वो अपने मार्ग से हट जाता है बहुत लोग ऐसी झूठ बोल के फटते हैं अपना तो जीवन बर्बाद करते हैं अच्छे से साधक भी उसे जाते हैं जाएंगे जहाँ निश्चित तो उनको पता है अपने शिष्य को नहीं बताएंगे क्या बोलेंगे बोले वो अज्ञातवास में चलेगी अज्ञात क्या वो जानते हैं उनके भक्त भी जानते हैं जो पास में दो सारी श्रद्धालु भक्त सरल है उनको नहीं बताएंगे वो नहीं बताने से कहते देखो हमारे गुरु कितने उनको नहीं बताएं। किंतु जिनको बताएं उनको बतान से क्या करेंगे जिनको बतान से गाड़ी आ जाएगी टिकट उड़ जाएगा प्लेन में उनको तो बताएंगे वहाँ कहाँ रहेंगे वो भी पता चलेगा किन्तु पास में कोई साधक है उनको नहीं बताएंगे वो कहेंगे अज्ञातवास में चलेगी यार कोई कुछ बताया नहीं पता किसको अज्ञात है अपने थे, ना आप को अज्ञात है न आपको हमको आपको मालूम नहीं बोलो हम हमको मालूम नहीं जहाँ रहते जो खिलाते हैं ख्याते या नहीं जो खिलाते उनको पता नहीं और अज्ञा तो क्या बात और जंगल में चल जाए नहीं खा करके तब तक अज्ञा तो वाज हमेशा जंगल में जाकर रह जाता है पाने ये सब है चमत्कार जिसके पास है थे। नहीं होने वाले बहुत ठगते हैं उसे सावधान रहना चाहिए साधु Om oh.